शो टॉक, बिन बाती बिन तेल नंबर ट्वेल्व जीवन का गंतव्य क्या है इस संबंध में प्राचीन हिंदू मनीषी चार चीजें बताते रहे धर्म अर्थ काम और मोक्ष और आप कहते हैं मैं तुम्हें एक साथ जीवन में गहरे गहरे गरीब देना चाहता हूँ और जीवन में महाकाश की, के उल्ले के अंक भी कृपा कर बताएं कि दोनों बातों में मेल क्या है और पद क्या साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि प्रज्ञा और सत्य अमृत और प्रकाश आनंद और प्रेम तथा मोक्ष और निर्वाण एक ही लक्ष्य के अलग अलग नाम है अथवा उन्हें भेद भी जो भी जानते हैं उनके लिए इस संसार में और उस संसार में कोई भेद नहीं जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी उस संसार में और इस संसार में कोई भेद नहीं लेकिन दोनों के कारण अलग ज्ञानी को दिखाई पड़ता है यही संसार सब कुछ है इसलिए दूसरे संसार का कोई सवाल नहीं यह भोग ये इच्छाएं ये तृष्णाएं ये आकांक्षाएं बस यही जीवन है एपिकोरस बृहस्पति और चारवाक परंपरा के लोग कहते हैं चाहे घी उधार भी क्यों न लेना पड़े लेकिन दिल भर के घी भी लेना चाहे भोग के लिए झूठ ही क्यों न बोलना पड़े लेकिन भोग भोग लेना क्योंकि गया हुआ जीवन वापस नहीं लौटता उधार लेके भोगा या अपने श्रम से भोगा कोई अंतर नहीं क्योंकि मरने के बाद न लेनदार बचता है न देनदार बचता है सभी मिट जाते हैं न कोई नीति है न कोई अनीति बृहस्पति और एपिकुरस जैसे विचारक अज्ञानी इस संसार को ही सब कहते हैं उसके समर्थन में वे संसारवादी हैं इससे बड़ी झंझट पैदा होती है बड़ा उलझाव खड़ा होता है क्योंकि तो परम ज्ञानियों ने कहा है कि वो संसार और यह संसार एक ही है परम ज्ञानियों को भी कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि परम ज्ञानियों को वह संसार जैसे ही दिखाई पड़ता है यह संसार खो जाता है अज्ञान में भी एक बचता है यह संसार और ज्ञान में भी एक बचता है वह संसार लेकिन तुम्हारे लिए दो हैं क्योंकि न तुम अज्ञानी हो और न तुम ज्ञानी और ये बड़ी दुविधा की दशा है तुम मध्य में हो त्रस की तरह चित्त है तुम्हारा तुम हो तो अज्ञानी लेकिन समझते खुद को ज्ञानी हो इसलिए दो संसार और इन दो संसारों से तुम्हारी सारी तकलीफ पैदा होना चाहिए संसार खींचता है और इसमें प्रवेश करें तो मन में अपराध लगता है कि दूसरे को भटक रहे चूक रहे उस तरफ जाएं तो यह संसार खोता हुआ मालूम पड़ता है तुम्हारी अवस्था धोबी के गधे की तरह है जो ना घर का ना घाट का घाट भी खींचता है घर भी खींचता है दोनों विपरीत मालूम पड़ते अगर तुम सच में ही अज्ञानी हो जैसे कि पशु पक्षी हैं तो वह संसार नहीं पशु पक्षियों में कोई चिंता नहीं चिंता मानवीय इजाद है वृक्षों में कोई चिंता नहीं क्योंकि चिंता तो तब पैदा होती है जब विपरीत लक्ष्य मन में जगह बना ले जब तुम दो तरफ खींचे जाने लगो तब तनाव पैदा होता है जब तुम एक ही तरफ जा रहे हो तो तब कोई तनाव पैदा नहीं होता तनाव का अर्थ ही है कि तुम्हारे दो विपरीत गंतव्य इसलिए जितना तनाव हो उतना ही समझना कि तुम दो दिशाओं में एक साथ यात्रा कर रहे हो दो नावों पर सवार हो जो दो अलग तरफ जा रही एक इस किनारे की तरफ एक उस किनारे की तरफ तुम्हारी तकलीफ गहन है और तुम एक नाव में सवार भी नहीं हो पाते क्योंकि तुम पशुओं के भांति अज्ञानी भी नहीं और तुम बुद्धों के भांति ज्ञानी भी नहीं अज्ञान भी अद्वैतवादी है और ज्ञान भी अद्वैतवादी है फिर समस्त पदार्थवादी कहते हैं बस पदार्थ की ही सत्ता है परमात्मा की नहीं संसार ही सत्य है और सब असत्य शरीर ही सब कुछ है आत्मा कुछ भी नहीं अद्वैतवादी है एपिकोरस डिद्रो मार्क्स एंजल्स लेलिन स्टैलिन माओ सब अद्वैतवादी एक को ही मानते और परम ज्ञानी भी कहता है कि ब्रह्म ही है माया का कोई अस्तित्व नहीं वही सत्य है यह सब झूठ है तुम आत्मा हो शरीर आभास है महावीर बुद्ध शंकर रमन वे सब भी अद्वैतवादी तुम द्वैतवादी हो यह तुम्हारा तनाव है तुम्हारी मुसीबत यह है कि एक तरफ से पशु तुम्हें खींच रहा है और एक तरफ से बुद्ध तुम्हें खींच रहे हैं तुम्हारी आंखें बुद्ध पे लगी हैं तुम्हारे पैर पशुओं से जुड़े हैं। तुम सीढ़ी के मध्य में लटके हो तुम्हारे पैर नीचे की तरफ जाना चाहते हैं तुम्हारी आंखें ऊपर की तरफ जाना चाहते तुम्हारा जीवन बड़ा कष्ट का होगा यूनान में ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा ज्योतिषी, एक रात तारों का अध्ययन करता हुआ आकाश को देखता हुआ चल रहा था कि एक कुए में गिर पड़ा आंख आकाश पर लगी थी कुएं का पता ही ना चला चिल्लाया घबरा गया रास्ता वीरान सर दूर किसी एक झोपड़े में एक बूढ़ी औरत थी कोई किसान की माँ आवाज सुन के आई झांक के नीचे देखा तो उस जोत सिंह ने कहा मां मुझे निकाल मैं महाज्योत सी हूं शायद तूने मेरा नाम सुना हो एथेंस में कौन है जो मुझे न जानता हो दूर दिग्न तक मेरी ख्याति अपना नाम उसने बताया और उसने कहा कि बड़े बड़े सम्राट अपनी जन्म कुंडली दिखाने मेरे पास आते हजारों रुपया मेरी फी तू मुझे बाहर निकाल ले तेरी जन्म कुंडली मैं मुफ्त ही देख दूंगा तेरा भविष्य मैं ऐसे ही बता दूंगा उस बूढ़ी स्त्री ने कहा जिसको सामने का कुआ नहीं दिखाई पड़ता उसको दूर के आकाश के तारे क्या समझना आते हो? तो अपनी जन्म कुंडली और अपने, अपने ज्ञान को अपने पास रखो और जिसे यह भी नहीं दिखाई पड़ता कि वो कुएं में गिरने जा रहा है वो दूर का भविष्य कैसे देख पाएगा दूसरे का वो भी तुझे तो बाहर निकाल देती हूं लेकिन मुझे तेरे ज्योतिष से कुछ लेना देना नहीं हम सभी कु कुओं में गिर पड़ते हैं क्योंकि पैर कहीं जा रहे हैं आंखें कहीं देख रही हम जगह जगह टकराते हैं हमारी पूरी जिंदगी एक संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी मालूम नहीं पड़ती चले नहीं के टकराए उठे नहीं के गिरे कदम उठाया नहीं कि भटके और कहीं भी जाएं कष्ट मालूम पड़ता है अगर संसार में जाए तो पीछे ज्ञानी लगती है कि चूक रहे इतनी देर में तो परमात्मा मिल जाता मंदिर में जाकर प्रार्थना कर ली होती ध्यान कर लिया होता कि संसार में क्या रखा है ज्ञानियों के शब्द याद आते हैं जब तुम संसार में जाते हो जब तुम संभोग में उतरते हो तब तुम्हें समाधि पकड़ती तब तो तुम्हें ख्याल आता है कि कहां जीवन को खो रहा हूं शक्ति नष्ट कर रहा हूं परम अवसर मिला है उससे राम मिल जाता है, उसको काम में गमा रहा हूं राम तो तुम्हें याद आता है काम के क्षण उसकी वजह से काम भी सुखद नहीं रह जाता पशुओं की काम वासना बड़ी सुखद और निर्दोष है आदमी की काम वासना भी एक चिंता का भार है वो भी दूसरे कुआ है और जब तुम राम को बचने जाते हो मंदिर में जब तुम आंख बंद करके पालथी लगाते हो जब तुम बैठते हो सिद्धासन में बस तुम बैठ भी नहीं पा रहे काम पकड़ लेता मन में दोहराते हो राम राम राम ऊपर ही ऊपर चलता है भीतर गहरे में काम ही काम दौड़ता है इधर राम की याद करते हो कोई सुंदर स्त्री याद आती है कोई सुंदर पुरुष याद आता है सपने खड़े होते हैं जब भी दुकान पर बैठते हो तब दान की इच्छा आती है जब भी दान देने जाते हो तब तुम तो दुकान की ख्याल आती तुम कहीं भी पूरे नहीं जा पाते क्योंकि तुम आधे आधे बटे हो लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो दूसरी बातें आती किस तरह इनको रोके तो मैं उनसे कहता हूं जब तुम दूसरी बातें करते हो तब ध्यान याद आता है कि नहीं कहते हैं याद आता है उनसे पूछता हूं उसको रोकना है कि नहीं वो कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं वो तो अच्छा लक्षण जब तुम खाना खा रहे हो तब ध्यान याद आए ये अच्छा लक्षण और जब तुम ध्यान कर रहे हो तब खाना याद आए ये बुरा लक्षण ये कैसा गणित हुआ और इस गणित को मानने वाला कभी भी उस अवस्था में नहीं पहुंचेगा जब ध्यान करे और भोजन की याद ना आए जब तुम भोजन कर रहे हो तब ध्यान के लिए आदमी आना चाहिए तभी यह घटना घटेगी कि जब तुम ध्यान करोगे तब भोजन तुम्हें नहीं सताएगा जब तुम संभोग में हो तब तो समाधि का आकर्षण शून्य हो जाना चाहिए तभी वो घड़ी आएगी जब समाधि में तुम प्रवेश करोगे संभोग तुम्हें नहीं खींचेगा अनथा तुम सदा ही बटे बटे रहोगे द्वैतवादी कभी भी अखंड नहीं हो सकता है इसलिए अखंड जिनने होना चाहा उन्होंने अद्वैत की बात कही क्योंकि जब तक दो हैं तब तक तुम दोनों को पाना चाहोगे जब एक बचेगा तभी तुम्हारी आकांक्षा दो की समाप्त होगी और यात्रा सुगम होगी तब तुम्हारे जीवन से चिंता और भार विदा हो जाए मैं जो कहता हूं कि तुम्हें इस पृथ्वी में मैं जड़न देना चाहता हूं और उस आकाश में तुम्हें पंख देना चाहता हूं इसका कारण इसका कारण यह नहीं है कि पृथ्वी और आकाश अलग अलग हैं। बताओ कहां पृथ्वी समाप्त होती है और कहां आकाश शुरू होता है खोदो गद्दा पृथ्वी में तुम जहां तक खोदोगे वहीं तक पाओगे आकाश है कुएं में हटाओ मिट्टी को जितना तुम हटाओगे पाओगे वहीं आकाश है कहां शुरू होता है आकाश पृथ्वी भी सांस लेती है पृथ्वी भी पोरस है उसके अंग अंग में आकाश समाया है वैज्ञानिक से पूछो वो कहता है कि अगर हम पृथ्वी से सारे आकाश को बाहर निकाल लें तो पृथ्वी एक नारंगी की तरह छोटी रह जाएगी सिर्फ एक नारंगी की तरह इतना आकाश है इतनी थी पृथ्वी मैटर तो इतना सा है बाकी तो खाली शून्य है और अगर तुम्हारे भीतर से आकाश बाहर निकाल दिया जाए तुम्हें तो पता है तुम्हारी क्या गति होगी जब पृथ्वी नारंगी के बराबर रह जाए आकाश अलग कर लेने पर और यह भी ठीक नहीं है क्योंकि आकाश अलग किया नहीं जा सकता फिर भी बचेगा हमारे साधन चुप जाएंगे अगर और साधन हो तो पृथ्वी और छोटी हो जाएगी और साधन हो अगर हमारे पास पूरे साधन हो तो पृथ्वी खो जाएगी आकाश ही रह जाए जब तुम मां के पेट में एक छोटे से अणु थे तो तुम्हें पता है क्या बात थी उसमें और अब में तुम्हें क्या फर्क पड़ा है थोड़ा ज्यादा आकाश में प्रवेश कर गया है तब तुम कंड थे वैज्ञानिक कहते इस सदी के पूरे होते होते हम चीजों को आकाश से खाली करने की कला में कुशल हो जाएंगे तो वो कहते इक्कीसवीं सदी में ऐसी घटना घट सकती कि एक आदमी ट्रेन से उतरे और चिल्लाए कि दस बारह कुलियों की जरूरत है और उसके पास पड़ोस के यात्री उससे कहें कि सामान तो तुम्हारा दिखाई नहीं पड़ता सिर्फ एक सिगरेट की डिब्बी रखे हुए उस पर एक माचिस रखी और तो किसके लिए दस बारह कुली बुला रहे वो कहता थोड़ा रुको दस बारह कुली आते वो सिगरेट के डिब्बे को नहीं उठा पाते क्योंकि उसने एक कार कंडेन्स्ड उसका आकाश कार का बाहर निकाल लिया गया है माचिस की डब्बी में सिगरेट की डब्बी में समा जाती इतनी बड़ी कार को अमेरिका से भारत लाना फिजूद बहुत जगह घेर थी वहां कार को कंडेंस कर लेंगे जैसे कंडेंस्ड मिल्क है ऐसा कार कंडेंस्ड है फिर उसको यहां लाके फैक्ट्री में खुला लेंगे आकाश उसने वापस डाल देंगे तब वो फिर बड़ी हो जाएगी तो बड़े बड़े हवाई जहाज रेल के इंजन माचिस की दबी में आ सकेंगे जब पूरी पृथ्वी का आकाश खींच के नारंगी के बराबर हो जाता तुम्हारे भीतर का आकाश खींच जाएगा तुम क्या बचोगे? खाली आंख से देखे ना जा सकोगे मां के पेट में तुम्हारा जो अंग था उसको देखने के लिए यंत्र चाहिए खुर्दबीन चाहिए खाली आंख से तुम देखे नहीं जा सकते थे कहा पृथ्वी शुरू होती है कहां आकाश समाप्त होता है रोज नई पृथ्वियां बन रही हैं कोरे आकाश से निकलती हैं रोज पृथ्वीयां खो जाती हैं कोरे आकाश में लीन हो जाती हिंदू इसको कहते हैं कि जब प्रलय होती तो सब आकाश हो जाता है प्रलय का अर्थ सिर्फ आकाश रह जाता शून्य रह जाता सब पदार्थ खो जाता और जब पुनः सृष्टि होती है तो फिर पदार्थ प्रकट होता है सुनने से आता है संसार सुनने में ही जाता है विज्ञान की जितनी खोज आगे बढ़ती है उतना ही पता चलता है कि हिंदुओं की धारणाएं सच मालूम होती है। बाकी और धारणाएं बचकानी मालूम पड़ती हैं क्योंकि तो हिंदू कहते हैं जगत सुनने से आया ना कुछ से आया और फिर ना कुछ में चला जाए इसका मतलब यह हुआ कि ना कुछ सब कुछ का ही छिपा हुआ रूप है इसलिए जब मैं कहता हूं शून्य तो तुम यह मत समझ लेना कि ना कुछ सुनने का अर्थ छिपा हुआ पूर्ण अब प्रगट पूर्ण पूर्ण का अर्थ प्रकट हो गया शून्य जब मैं तुमसे नहीं बोल रहा था आके बैठा था इस कुर्सी पर क्षण को तब सुन्य था फिर मैं बोला कहां से आए ये सब सुनने से बनी ये ध्वनि शब्द फैला तुम तक पहुंचा शब्द पदार्थ है इसलिए शब्द को रिकॉर्ड किया जा सकता है उसकी चोट है इसलिए शब्द सुना जा सकता है क्योंकि तुम्हारे कान पर धक्का मारता है शून्य सुना नहीं जा सकता क्योंकि शून्य थे। जन्म के पहले तुम क्या थे मरने के बाद तुम कहां हो गे? जन्म के पहले तुम अप्रगट थे छिपा है छोटे से बीज में पूरा वृक्ष एक वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री प्रयोग करता था सभी का यह ख्याल है कि जब वृक्ष बड़ा होता है तो वृक्ष में जो पदार्थ आ रहा है वो पदार्थ मिट्टी खाद पानी रोशनी इनसे आ रहा है बड़ी अनूठी खोज है वनस्पत शास्त्रियों की वो कहते हैं ये बात सब गलत सिद्ध हुई एक वनस्पत शास्त्री ने वर्षों तक प्रयोग किया एक पौधे पर जब उसने पौधे के बीच को गमले में डाला तो गमले का वजन लिया रखती रखती वजन का हिसाब रखा कोई भी खाद डालना तो वजन लिया वृक्ष बड़ा हो गया तब वजन लिया तो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि जितना वजन उसने डाला था उससे यह वजन तो कई गुना ज्यादा था तो उसने वृक्ष के पौधे को पौधे को बिल्कुल अलग कर लिया निकाल लिया रक्ति भर मिट्टी उसके साथ न जाने थी और जब उसने तोला तो वो चकित हुआ ये बजन उतना ही था जितना होना चाहिए जितनी मिट्टी खाद डाली थी जितना वजन था शुरू में बीज डालने के पहले ये वजन गमले का उतना का उतना था मिट्टी इसमें सरकती भर बाहर नहीं गई खाद गया नहीं कहीं और ये वृक्ष इतना बड़ा है जो कि गमले से तीन चार गुना ज्यादा बचे ये कहां से वृक्ष आया इस वृक्ष में जो पदार्थ पैदा हुआ वो आकाश से आया सिर्फ हिंदुओं ने स्वीकार किया है पंच तत्वों में आकाश को कि तुम्हारे शरीर में चार तत्व तो हैं ही जल है पृथ्वी है पानी है अग्नि है एक चौथा चार के पार एक भी पदार्थ है आकाश चार चार को मानते हैं वो कहते हैं पंच पदार्थ से आदमी नहीं बनाते क्योंकि आकाश ना तो दिखाई पड़ता है न तोला जा सकता है न ना नापा जा सकता है आकाश तो बातचीत ये आकाश तो ईश्वर जैसा कोरा सिद्धांत है आदमी चार से बना है अग्नि जल मिट्टी वायु इनसे बना है आकाश नहीं आकाश दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वनस्पति शास्त्री कहते हैं ये पूरे इतने इतने बड़े वृक्ष आकाश से आ रहे तुम भी जो बड़े हो रहे हो मां के पेट में जो अंग विकसित हो रहा है फिर तुम्हारा जन्म हो रहा है फिर तुम बढ़ रहे हो कुछ भी तुम्हारा वजन न था बीच की तरह थे तुम मां के पेट में और अब तुम 100 किलो के हो सकते हो तुम्हें जो वजन आया है ये तुम्हारे भोजन से आया है बड़ी कठिन बात है यह आकाश से आया है अब तक इस संबंध में वैसी खोज नहीं हो सकी जैसी पौधे के संबंध हुई लेकिन अमेरिका का एक वैज्ञानिक कहता है यह भी आकाश से आया है क्योंकि आदमी भी पौधे से बिन्न नहीं हो सकता यह भी सुनने से आया उस वैज्ञानिक का कहना है इसलिए हम कभी ना कभी वो तरकीब खोज लेंगे कि आदमी बिना भोजन के जी सके वो कहता है भोजन की जीने के लिए जरूरत नहीं है भोजन सिर्फ एक पुरानी आदत है इसलिए कुछ लोग बिना भोजन के लिए जिए महावीर की कथा में अर्थ मालूम पड़ता है कि 12 साल, साल में उन्होंने केवल 365 दिन भोजन लिया ग्यारह साल भूखे रहे यूरोप में बबेरिया में थेसन्यूमन नाम की एक स्त्री इसी सदी में चालीस साल तक बिना भोजन के रही दुबली पतली औरत नहीं थी वैसी ही रही बजनी जैसी बजनी थी काफी हृस्प्रस्त स्त्री थी और भी एक चमत्कार उसके साथ घट रहा था जिसको कि ईसाई स्टिग्मेटा कहते हैं स्टिग्मेटा एक ईसाई घटना है कीमती है भक्त जब जीसस के साथ इतना एक हो जाता है कि तो उसके सब फासले टूट जाते तो शुक्रवार के दिन जब जीसस को सूनी लगी तब उस भक्त के हाथों में जहां जीसस को खिले चुभे गए थे हृदय में जहां खिला चुभा गया था पैरों में सब तरफ छेद हो जाते हैं शुक्रवार के दिन जैसे कि निश्चित खिले चुभा छेद किए गए उनसे सतत खून की धार बहने लगती यह थैरा सा न्यूम को 40 साल तक निरंतर हुआ न तो वो भोजन करती 40 साल तक निरंतर शुक्रवार को उसके हाथों पैरों और हृदय से खून की धारा बहने लगती घाव पैदा हो जाती चौबीस घंटे के भीतर घाव बढ़ जाते खून बंद हो जाता और उसके वजन में कभी भी के चिकित्सा शास्त्रियों न्यूमन एक चमत्कार हो गई बड़े अध्ययन किए गए उसके उसकी सारी पेट की अस्थियां सिकुड़ के कांटे जैसी हो गई थी क्योंकि उनसे कोई भी भोजन नहीं गुजर रहा था उसका पेट बिल्कुल सिकुड़ गया था उसका उपयोगी चालीस साल से नहीं हुआ था लेकिन शरीर उसका कायम रहा शरीर का वजन कायम रहा और हर शुक्रवार को ये जो खून का रक्तपात हो रहा इससे भी उसके शरीर के वजन में कोई फर्क ना पड़ा उसके हजारों कपड़े इकट्ठे किए गए हैं जिन पर खून के दब्बे हैं क्योंकि हर शुक्रवार को क्या घटना घट रही थी हिंदू कहते हैं तुम्हारा मौलिक आधार आकाश है। वैज्ञानिक जो खोज करते हैं वो कहते हैं फिर इस भोजन की क्या जरूरत है अगर आदमी बिना भोजन के जी सकता है अगर एक जी सकता है तो सब जी सकते हैं अपवाद यहां कोई भी नहीं वो जो एक है उससे नियम सिद्ध होता है तो एक अनुठी बात उनके ख्याल में आई है और वो ये कि भोजन से केवल तुम्हारे भीतर जैसे कि पानी से बिजली पैदा की जाती है पानी से बिजली पैदा करने के लिए लगाने लगाना है। पानी उन पर गिरता है डायनमा का चक्कर घूमता है उससे बिजली पैदा होती है। बिजली घूमते हुए चक्कर से पैदा नहीं होती। बिजली तो पानी से पैदा होती लेकिन अगर चक्र ना घूमे तो नहीं पैदा होती बिजली तो पानी में छिपी लेकिन उस चके की जरूरत है ताकि पानी गतिमान हो जाए कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भोजन केवल तुम्हारे भीतर छिपे हुए जीवन तत्व को गतिमान करता है उससे कुछ तुम्हें मिलता नहीं जैसे पानी गिरता है चके पर ना तो चके से बिजली निकलती ना चका पानी को कुछ देता लेकिन चका सिर्फ पानी की चोट से घूमता है उस घूमने के कारण पानी में छिपी बिजली प्रकट होती है तुम्हारे भीतर रोज गिरता हुआ भोजन तुम्हारे आकाश को कपाता है आकाश को गतिमान करता है भोजन तो मल बनकर निकल जाता है लेकिन तुम्हारा आकाश गतिमान हो जाता है उससे जीवन पैदा होता है। इस सिद्धांत के सत्य होने की करीब करीब संभावना है क्योंकि यही संतों का अनुभव भी है किसी दिन यह आसान होगा कि पृथ्वी पर आदमी बिना भोजन के रह सके और अब अगर बिना भोजन के न रहा तो रह भी न सकेगा कि आदमी ज्यादा होते जाते हैं भोजन कम पड़ता जाता आकाश तुम्हारा भोजन है आकाश शून्य लेकिन तुम्हारे भीतर जाके अभिव्यक्त होता है पदार्थ बनता है प्रकट होता है सृष्टि और प्रलय अंत में नहीं घटते तुम्हारे जन्म के साथ सृष्टि शुरू होती तुम्हारे मृत्यु के साथ तुम्हारा प्रलय हो जाता कम से कम तुम शून्य और पूर्ण के बीच बहुत बाहर घूम चुके हो कहा शुरू होती है पृथ्वी कहाँ शुरू होता है पदार्थ कहा अंत होता है आकाश नहीं वे दोनों मिले जुले ये ऐसे ही जैसे एक पत्थर की चट्टान पानी में तैर रही हो अलग दिखती है क्योंकि पानी अलग चट्टान अलग पानी से ऊपर उठी दिखती लेकिन कहा पत्थर की बर्फ की चट्टान अलग होती पानी से कहीं भी अलग नहीं होती प्रतिपल बर्फ गल रहा है और नदी बन रहा है और ये भी हो सकता है प्रतिपल नदी जम रही है और बर्फ बन रही है तो वो दोनों एक ही अस्तित्व के दो छोर है एक ठोस हो गया एक तरल बस ऐसी ही पृथ्वी और आकाश पृथ्वी ठोस हो गई आकाश तरल पृथ्वी व्यक्त हो गई आकाश अभिव्यक्त पृथ्वी पिघल रही क्योंकि पुरानी हो जातीं जरा जीवन हो जाती उनको शून्य में वापस जाना पड़ता है जैसे तुम्हें मृत्यु में वापस जाना पड़ता फिर ताजा होने को फिर बच्चे की तरह पैदा होने को ऐसे पृथ्वियों को आकाश में जाना पड़ता फिर नई पृथ्विया पैदा हो रही तो जब मैं तुमसे कहता हूं इस पृथ्वी में तुम्हें जड़े और उस आकाश में तुम्हें पंख देना चाहता हूँ तो तुम ये मत सोचना कि मैं पृथ्वी और आकाश को अलग अलग कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे कारण द्वैत की भाषा का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि तुम वही भाषा समझ सकते हो अद्वैत की भाषा बेबुझ हो जाती है पागलपन मालूम पड़ने लगती है उलट बांसी हो जाती है, फिर समझ में नहीं आती और तुम्हें समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं कुछ ऐसी बात कहूं जो तुम्हारी समझ में ही ना आए तो तुम्हारे मन के द्वार बंद ही हो जाते इसलिए तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं और तुम्हारी भाषा में उसको डालने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम्हारी भाषा में डालना करीब करीब असंभव सभी संत असंभव चेष्टा कर रहे हैं वो कहना चाहते हैं जो नहीं कहा जा सकता उससे कहना चाहते हैं जो सुनने की स्थिति में नहीं है तुम द्वैत में जीते हो तुम दो को समझते हो तुमने एक में कोई जीवन जाना नहीं लेकिन वही असली जीवन है तो जब मैं कहता हूं इस पृथ्वी और उस आकाश में तुम्हें तो दो की बात नहीं कर रहा हूं तुम्हारी वजह से दो शब्दों का उपयोग कर रहा हूं मेरे लिए तो वह आकाश यही पृथ्वी और यही पृथ्वी वह आकाश है लेकिन स्मरण रखना अज्ञान में भी अद्वैत होता है और ज्ञान में भी मैं पशुओं वाला अद्वैत तुम्हारे लिए नहीं चाहता उन्हें एक दिखाई पड़ता है क्योंकि वे अंधे अंधेरे में सब चीजें एक हो जाती क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता देखने के लिए आंखें चाहिए और एक देखने के लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए जो कि सभी भेदों और सीमाओं के पार देख सके तो एकता दो तरह की एक तो अंधेरे की एकता है घर में बिजली बुझ गई एकता सिद्ध हो गई अंधेरा एक अपना टेबल कुर्सी से अलग है ना आदमी औरत से अलग है अब कुछ अलग नहीं सब इकट्ठा हो गए अंधेरे में सब एक हो जाता है क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता आंख भेद पैदा करती क्योंकि दिखाई पड़ता तो सीमाएं दिखाई पड़ती तो एक तो अंधे की एकता है वो प्रकृतिवादी नास्तिक की एकता है वो अज्ञानी की एकता है और एक उस ज्ञानी की एकता है जो इतना गहरा देखता है जिसकी आंखें एक्सरे की तरह देखती है ट्रांसपेरेंट हो जाते हो पारदर्शी हो जाते वो तुम्हें ही नहीं देखता तुम्हारे आरपार देखता है और तब सीमा फिर खो जाती हैं और असीम प्रकट हो जाता है तो मैं उस अद्वैत की बात कर रहा हूं जो गहरी आंख से उपलब्ध होता है उस अद्वैत की नहीं जो अंधी आंख का अद्वैत इसलिए बहुत से लोग मेरे शब्दों को सुनकर बहुत बार भ्रांति में पड़ जाते कोई सोचता है शायद मैं नास्तिक कोई सोचता है शायद मैं परमात्मा को नहीं मानता आस्तिक आता है तो वो मेरे पास दिक्कत में पड़ता है क्योंकि उसको लगता है इस संसार का विरोध मुझे करना चाहिए तभी तो उस संसार का पक्ष होगा वो दो की भाषा में सोचता है वो सोचता है कि मैं नास्तिक हूं नास्तिक मेरे पास आता है तो वो कहता है उस संसार की बात ही क्यों करनी यह संसार काफी है दोनों मेरे पास से असंतुष्ट लौटते हैं दोनों मेरे पास से नाराज लौटते हैं। नास्तिक सोचता है कि मैं छिपा हुआ आस्तिक हूं आस्तिक सोचता है मैं छिपा हुआ नास्तिक हूं मैं दोनों नहीं क्योंकि हां कहो तो तुमने अस्तित्व को तोड़ दिया ना कहो तो तुमने अस्तित्व को तोड़ दिया जहां हां हा और न समानार्थी हो जाते हैं, वहां धर्म का जन्म जहां हां और ना एक हो जाते वहां धर्म का जन्म मेरी अड़चन तुम्हें समझ में आ सकती इस संसार के मैं विरोध में नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं इसी में वह दूसरा संसार छिपा है मैं तुम्हारे शरीर के विरोध में नहीं हूं क्योंकि मैं जानता हूं इसी में वो अशरीरी वास कर रहा है मैं तुम्हारे भोग के विरोध में नहीं हूँ क्योंकि तुम इसी में अगर गहरे गए होश पूर्वक गए तो तुम्हें पतंजलि का सारा योग वहां लिखा हुआ मिल जाएगा मैं विपरीत नहीं बोलता क्योंकि मैं जानता हूँ उसी में अगर तुम अपने भोग होश तुमने कायम रखा बेहोश न हुए तो तुम्हें समाधि का पैदा स्वाद उपलब्ध हो जाए समाधि की पहली सीढ़ी वहीं रखी जाएगी जहां तुम हो तुम जहां नहीं हो वहां समाधि की सीढ़ी रखे रहे रहो तुम कैसे यात्रा करोगे कैसे चढ़ोगे उसका क्या अर्थ है तुम जहां हो वहीं हमें परमात्मा का पहला पहली सीढ़ी रखनी पड़ेगी ताकि तुम वहां से ही यात्रा करो तुम्हारे संसार में ही कहीं मंदिर को बनाना पड़ेगा तुम्हारे घर में ही सीढ़ी टिकानी पड़ेगी निश्चित दूसरा छोर आकाश में चला जाएगा लेकिन पहला छोर तुम्हारे पास होना चाहिए अगर पहला छोर भी तुमसे दूर है तो यात्रा कैसे शुरू होगी इस पृथ्वी से मेरा अर्थ तुम जहां हो उस आकाश से मेरा अर्थ तुम्हें जहां होना चाहिए इस पृथ्वी से मेरा अर्थ तुम जो आज दिखाई पड़ते हो उस आकाश से मेरा अर्थ वो जो तुम अपनी परम गरिमा में जब पहुंचोगे तो प्रकट होगा इस पृथ्वी से अर्थ है तुम्हारे बीच जैसे व्यक्तित्व का उस आकाश से अर्थ है तुम्हारे वृक्ष जैसे प्रकट हो गए परमात्मा का निश्चय ने कहा है कि आदमी एक सीढ़ी जो दो अनंताओं के बीच टिकी ठीक कहा है कि आदमी एक पुल है जो अनंत दो अनंताओं के बीच में फैला हुआ है उस पुल को बनाने की चेष्टा है तुम एक किनारे खड़े हो इस किनारे खड़े हो और तुम्हारे धर्मगुरु कहते हैं धर्म उस किनारे है तुम क्या करो उस किनारे तुम हो नहीं इसलिए धर्म को तुम जियोगे कैसे इसलिए लोग धर्म को टालते हैं जब तक मौत ना आ जाए वो कहते हैं बुढ़ापे में देखेंगे जब वो किनारा पास आने लगेगा तब सोचेंगे अभी तो बहुत दूर है धर्म को लोग सोचते हैं बिना मरे उपलब्धि ही ना होगा और जो जीवन में उपलब्ध ना हो सके वो तुम्हें मर के कैसे उपलब्ध होगा जो तुम्हें आज ना मिल सके वो तुम्हें कल कैसे मिलेगा क्योंकि कल के बीज आए आज बोए जा रहे हैं और कल जो फसल तुम काटोगे उसकी तैयारी आज करनी है आज अगर तुम बैठे रहे तो कल कोई फसल काटने वाले नहीं तुम इसी किनारे पर रहोगे तो एक तो तथाकथित धर्मगुरु हैं वे कहते हैं धर्म है उस किनारे पर वे दिखाई तो पढ़ते हैं कि धार्मिक है लेकिन वे अधर्म के जन्म ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि तुम उस किनारे पे नहीं हो किनारा इतना दूर है कि दिखाई भी नहीं पड़ता तब तुम क्या करो और दूसरे तथाकथित नास्तिक हैं पदार्थवादी है भौतिकवादी है वे कहते हैं यही किनारा है जो दिखाई पड़ता है वही सच और जब पुरोहित कहता है कि वो किनारा धर्म है वहां परमात्मा है और नास्तिक कहते हैं कि ये किनारा तो दिखाई पड़ता है यहाँ तुम हो इसे भोग लो जो हाथ में हो उसे छोड़ो मत उसके लिए जो आशा और सपने में पता नहीं मिले या ना मिले फिर उस किनारे से कोई कभी लौट के खबर भी नहीं देता कि वो किनारा है कहीं ऐसी भ्रांति न करना की कि ये किनारा भी छोड़ दो और वो किनारा भी ना हो तो तुम दोनों तरफ से गए तो तुम्हारे पुरोहित और तुम्हारे नास्तिक दोनों में मालूम दोनों की तुम्हारा पुरोहित बताता है कि वो किनारा बहुत दूर है से वहां आसान नहीं कभी कोई बिरला पहुंच पाता है और जिये जी, जी तो वहां पहुंचता कोई नहीं मोहम्मद के जीवन में उल्लेख है कि वो जीते जीत घोड़े पर सवार स्वर्ग में प्रवेश कर गए ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं तुम अपने घोड़ों को कहा ले जाओगे उस स्वर्ग और घोड़े पर बैठे हुए कैसे पहुंच जाओगे लेकिन ये प्रतीक बड़ा मीठा है और अर्थपूर्ण ये ये बता रहा है कि वो दूसरा किनारा है इससे जुड़ा है, इस किनारे के घोड़े उस किनारे तक पहुँच जाते हैं इस किनारे से छूटने वाली नाव उस किनारे तक जाती है और मोहम्मद शरीर प्रवेश कर जाती है उसका मतलब है की पृथ्वी स्वर्ग में प्रवेश करती है कटे हुए जुड़े पृथ्वी और वो आकाश एक है यह बात है मोहम्मद के स्वर्ग में घोड़े पर बैठे प्रवेश कर जाने वही मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी इस पृथ्वी को और उस आकाश को जोड़ देना तुम्हारी जड़ें इस पृथ्वी में होनी चाहिए जहां तुम हो विरोध दिखता है लेकिन विरोध नहीं है तुम्हारी जड़ें जितनी गहरी इस पृथ्वी में जाएंगी उतनी तुम्हारी शाखाएं उस आकाश में ऊपर उठने लगेंगी तुम जितने भीतर गहरे उतरोगे उतने ही बाहर फैलते जाओगे अगर तुम पाताल है छूलोगे अपनी जड़ों से तो तुम अपने फूलों से आकाश छू लोगे और दोनों जुड़े हैं वृक्ष से पूछो कि तेरा फूल और तेरी जड़ें दो कहेगा कि मेरा फूल मेरी जड़ों के कारण जड़ें मेरे फूल का ही दूसरा हिस्सा है कितनी ही क्रूप और एड़ी टेढ़ी मालूम पड़ती हूं फूल का सारा सौंदर्य उन्हीं से आया रस उन्हीं ने खींचा है तुम फूल को देख के खुश आते हो जड़ों को तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया तुम्हारी नासमझी का कोई अंत नहीं ये फूल कभी होते ना सतरंग फूल खिलते हैं आकाश में क्योंकि जड़ें निरंतर पाताल में काम कर रही है और इनमें जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है वो उनकी कुरूपता पर निर्भर है क्योंकि जड़ें सुंदर नहीं हो सकती उनको एड़ा तिरछा होना पड़ेगा उनको रास्ते बनाने पड़ेंगे पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा जमीन को पकड़ना पड़ेगा उनका इर्चा तिरछापन जमीन के पकड़ने के काम आता है उनको अंधेरे में छिपा रहना पड़ेगा क्योंकि अगर वे प्रकट हो जाए तो वृक्ष मर जाएगा उनको आकाश में छिपा रहना पड़ेगा वो सामने नहीं आ सकते। अगर तुम फूलों से पूछो तो वो निरंतर धन्यवाद दे रहे हैं जड़ों को अगर तुम जड़ों से पूछो तो वो निरंतर फूलों को धन्यवाद दे रही जड़े जी ही इसलिए है कि फूल खिल जाएं। उनका सौभाग्य खिला है उनके जीवन भर का श्रम खिला है उनके जीवन की गरिमा प्रकट हुई है सार्थक हो गई वे जिस दिन फूल खिलते हैं उस दिन जड़ों के आनंद का ठिकाना नहीं क्योंकि सारा श्रम सार्थक हुआ हो सकता है पचास साल श्रम किया हो तब फूल आए अंधेरे में पत्थरों में जमीन में जल की तलाश की है तब फूल आए सब तरह का संघर्ष किया है तब फूल आए तो फूल उनकी चरम सार्थकता है उनकी सिद्धि और फूल जड़ों के बिना जी नहीं सकते हो एक दूसरे से जुड़े वो आकाश और यह पृथ्वी जुड़ी है तो मैं तुमसे कहता हूं तुम अपनी जड़ें फैलाओ डरो मत अगर तुम भयभीत हुए जड़ें फैलाने से तुम्हारी शाखाएं से गुड़ जाएगी अगर तुम बहुत ज्यादा डर गए और तुमने जड़ें फैलाई नहीं कि यहां तो अंधेरा है तो पृथ्वी है ये तो पदार्थ तो है ये तो भोग है ये तो संसार है अगर तुम भयभीत हो गए तो तुम सिकुड़ जाओगे तुम्हारी जड़ें सिकड़ी तुम्हारा आकाश छोटा हो गया अब तुम फैल ना सको तुम अपने जाओ तथा कथित तपस्वियों को देखो वहां तुम ऐसे ही व्यक्ति पाओगे जिनकी जड़ें सिकुड़ गई हो जिनका आकाश भी छोटा हो गया और वो 24 घंटे डरे हुए हैं कि जड़ें फैल न जाएं, क्योंकि यह संसार है इस भय में बुरी तरह लगे हैं फैलने का मौका ही नहीं मिलता मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि केवल वही लोग इस जगत में सृजनात्मक और क्रिएटिव होते हैं बड़े वैज्ञानिक बड़े कवि बड़े चित्रकार बड़े विचारक वही लोग इस जगत में नए को खोजते हैं तो साहस करते हैं नए का निर्माण करते हैं जो लोग इस जगत के भीतर गहरे होते हैं उसमें मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूं मनोवैज्ञानिक इसे नहीं जोड़ते क्योंकि ये उनकी समझ के बाहर है कि बड़े बुद्ध बड़े महावीर बड़े कृष्ण बड़े क्राइस्ट जो कि चेतना के सृष्टा हैं, जिनकी पेंटिंग किसी बाहर के कैनवास पे नहीं है और जिनका गीत शब्दों में नहीं गाया गया है और जिनने मूर्ति निर्मित नहीं की बल्कि खुद को ही निर्मित किया है जो मूर्तिकार हैं स्वयं के जिन्होंने स्वयं को सृजन किया है जो खुद एक गीत बन गए हैं जिनकी पूरी चेतना एक सुंदर प्रतिमा बन गई ये भी तभी पैदा होते हैं जब जड़ पृथ्वी में गहरी होती है। इस पृथ्वी पर किसी वृक्ष के होने का उपाय नहीं जो जड़ों से डर जाए तुम्हारे तथा साधु संन्यासी जड़ों से भय दी उनके भय के कारण वे सृजनात्मक नहीं हो पाते भय ही उनकी शक्ति को पी जाता है लड़ लड़के ही वो मर जाते हैं और कहीं पहुंच नहीं पाते तुम्हें तो मैं निर्भय करना चाहता हूँ ये पृथ्वी परमात्मा के विपरीत नहीं है अन्यथा ये पैदा नहीं हो सकती थी ये जीवन उसी से बहा है अन्यथा ये आता कहा जीवन वापिस उसी में जा रहा है अन्यथा जाने की कोई जगह नहीं इसलिए तुम द्वंद खड़ा मत करना तुम फैलना तुम संसार में भी जड़ें डालना तुम आकाश में भी पंख फैलाना तुम दोनों का विरोध तोड़ देना तुम दोनों के बीच सेतु बन जाना तुम एक सीढ़ी बनना जो जमीन पर टिकी है मजबूत जमीन पर और जो उस खुले आकाश में मुक्त है जहां टिकने की कोई जगह नहीं ध्यान रखना आकाश में सीढ़ी हो वहां टिकाओगे टिकानी हो तो टिकानी होगी दूसरी तरफ तो अचोर आकाश टाने की भी जगह नहीं धीरे-धीरे भी खो जाएगी तुम भी खो जाओ। जड़ बहुत मजबूत है पार्थिव पत्ते उतने मजबूत नहीं जरा सी धूप और कुंभला जाते जरा सा ज्यादा पानी और सड़ने लगते हैं। उतने मजबूत नहीं फूल और भी सूक्ष्म टिक जाए उतनी धूप भी नहीं टिकाते पत्ता टिक, टिक जाए उतने भी पानी में नहीं टिक पाते टिकाते नाजुक जोड़ है लेकिन फूल के बाद फिर सुगंध उसको तुम पकड़ भी नहीं पाते कि वो कहां है आई गई सुगंध का रूप भी पता नहीं चलता अरूप है इसलिए मंदिरों में हमने धूप जलाई दीप बांधे वो धूप सुगंध के लिए ताकि तुम समझो कि परमात्मा सुगंध की तरह वो इस पृथ्वी की आखिरी आखिरी निचोड़ ना चुकता है, वो है जा सब खो जाता बस गंध रह जाती वो गंध आई और गई और पता भी नहीं चलता पहचान में भी नहीं आती थोड़ी देर में विराट आकाश में खो जाती खोता तो कुछ भी नहीं वो गंध कहीं तो रहती है की थी तरह हमने धूप मंदिरों में चलाई मुसलमानों ने जलाया, फूल में भी रूप का भी निचोर। इसलिए इस्लाम ने इत्र को बड़ा महत्व दिया है। मुसलमान अपने उत्सव के दिन इत्र लगा के निकलता उसको पता भी ना हो क्यों इत्र लगा के निकलता वो सार संचय जल बड़ी स्थूल इत्र बिल्कुल सार संचित है आखिरी निचोड़ है जड़ से और इत्र तक तुम्हारी यात्रा है पर ध्यान रखना इत्र खो जाएगा अगर चढ़े ना और अगर अकेली चढ़े हो तो उनका क्या अर्थ है नास्तिक जोर देता है अकेली जड़ों पर तथा कथित आस्तिक जोर देता है सिर्फ इत्र पर मेरा जोर दोनों पर है क्योंकि मुझे वो दोनों दो नहीं मालूम पड़ते वो एक का ही थैलाव जड़ों के बिना इत्र नहीं इत्र के बिना जड़े निरर्थक है उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं उनके होने का कोई सहार ही नहीं जड़े फैलाओ ताकि कभी तुम्हें तो बाजार से खरीदे गए मंदिरों में जलाई गई धूप तुम्हें धूप बनना पड़ेगा तुम्हें सुगंध बनना पड़ेगा जिसमें तुम्हारे जीवन की सुगंध दिन दूसरी सीढ़ी का छोर पास आने लगा उसमें तुम खो जाओगे उसमें तुम लीन हो जाओ धूप को जलते देखा है धुआं उठता है थोड़ा सा दिखाई पड़ता है फिर खो जाता है ऐसे ही तुम भी पदार्थ से परमात्मा की तरफ खोते रहोगे विरोध खड़ा मत करना जिसने द्वंद्व खड़ा किया वो चुक गया जो निर्दिया वो पहुंच गया हिंदुओं को यह पता था इसलिए हिंदुओं ने अपनी जीवन व्यवस्था चार पुरुषार्थों में बांटी। धर्म अर्थ मोक्ष काम उसे हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए काम इस स्थूलतम मोक्ष सूक्ष्मतम काम है जड़ मोक्ष है सुगंध काम है जड़ मोक्ष है अंतिम सूक्ष्मतम सुगंध इसलिए काम दिखाई पड़ता है काम दिखाई नहीं पड़ता इसलिए संभोग समझ में आ जाता है समाधि समझ में नहीं आती लेकिन जड़ संभोग समाधि फूल तुम काम को भी साधना दूंगी वह परमात्मा की पहली सीढ़ी हिंदू कहते हैं तुम काम में भी उतरना उसका ही अनुग्रह मानकर उसने जो भी दिया है वो सार्थक है उसे तुम उपयोग करना उसे राह की बाधा मत समझना सीढ़ी बना लेनी एक पत्थर पड़ा है तुम लौट भी जा सकते हो रास्ते पर पत्थर पड़ा आगे कैसे बढ़े जो समझदार है वो पत्थर पर चढ़ के देखेगा कि पत्थर पर चढ़ के नया रास्ता शुरू होता है जो पहले से ऊंचा है जिसका तल बदल गया है। काम से कुछ लोग लौट जाते हैं वहीं टकराते हैं लौट जाते हैं रास्ता बंद हो जाता है जो काम के आगे खोज करेंगे वह एक दिन मोक्ष तक पहुंच जाते हैं काम है जड़ प्रथम ये संसार य पृथ्वी इसलिए काम बड़ा पार्थिव एकदम पार्थिव शारीरिक फिर बचते हैं दो अर्थ और धर्म जनों को बचाना हो अकेले जड़ें नहीं बच सकती पानी चाहिए खाद चाहिए सूरज की गर्मी चाहिए सुरक्षा चाहिए अर्थ इकोनॉमिक्स जीवन की इकोनॉमिक्स है भोजन चाहिए वस्त्र चाहिए मकान चाहिए तो ही काम जी सकता है नहीं तो काम की जड़े सूख जाएंगी धन के बिना काम नहीं जी सकता इसलिए धन का इतना महत्वपूर्ण रस लोगों के मन में है लोग चिल्लाते हैं क्यों धन के पीछे पागल हो कोई धन के पीछे पागल नहीं लेकिन धन के बिना काम की जड़ें सूख जाएंगी लेकिन कभी कभी ऐसा पागलपन सवार होता है कि तुम लक्ष्य भूल ही जाते हो साधन में उलझ जाते धन की तलाश इसलिए चलती है कि किसी दिन मैं काम को निश्चिंतता से भोग सकूं लेकिन फिर तुम धन इकट्ठा करने में ऑपसेस्ट हो जाते हो तुम भूल ही जाते हो कि किस लिए धन इकट्ठा कर रहे हो तुम एक दिन धन भी इकट्ठा कर लोगे तब तुम परेशान हो कि धन इकट्ठा करने में तो जीवन ही समाप्त हो गया भोजन वस्त्र श्रृंगार सौंदर्य स्वास्थ्य सब जड़ों को संभालते हैं इसलिए आप चाहें तो सस्ता छुटकारा पा सकते हैं काम से अगर भोजन ना करें इसलिए अनेक लोग उपवास में लग जाते हैं उनका उपवास फिजूल वो जड़ों को काट रहे हैं उपवास का कुल इतना प्रयोजन है कि ना होगा भोजन ना जड़ों को पानी मिलेगा जड़ सूख जाएंगी लेकिन जिस दिन जड़ सूख जाएंगी उस दिन मोक्ष के फूल कहां खेलेंगे जड़ें तो सूख जा सकती हैं भोजन मत करो कामवासना वासना खो जाती तीन सप्ताह के भीतर तीन सप्ताह भोजन न किया कि जड़ें सूख गई कोई रस्म मालूम पड़े पश्चिम में बहुत प्रयोग किए गए थे सब स्वस्थ थे लड़कियों में रस था फिल्म देखते थे नग्न तस्वीरों में आनंद लेते थे एक सप्ताह के बाद रसने तो रेडियो पर तो कितना तो ही काम सब रस खत्म हो गया नग्न स्त्री उनके पास से गुजर जाए तो आंखें ना उठाएं। सुंदरतम स्त्री को मिस यूनिवर्स को खड़ा कर दो तो भी वो अपनी आंखें बंद किए सुस्त बैठे क्या हुआ ये कोई ऋषि मुनि हो गए सिर्फ इक्कीस दिन भूखे रहे मैं तुम्हारे बहुत ऋषि मुनि इसी दशा में फिर उनको भोजन देना शुरू किया जैसे जैसे शरीर में भोजन गया वैसे वैसे काम वासना में रस वापिस लौट दो दिन के भोजन के बाद फिर रेडियो में रस है प्ले बॉय उलटने लगे लड़कियों की बातचीत शुरू हो गई मजाक चल पड़ा कहानियां एक दूसरों को बताने लगे सात दिन के भोजन के बाद वो वापस स्वस्थ है जड़ों में पानी आ गया इन लड़कों को ऋषि मुनी रखा जा सकता है इनको थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाए जीवन भर लेकिन इतना ना दिया जाए जिससे कि चरणों में कभी भी अंक और आ सकें बस किसी तरह जी जीवन में इतनी ऊर्जा ना हो कि बाहर बहने लगे तो ये तुम्हें तो ब्रह्मचारी मालूम पड़ेंगे लेकिन ब्रह्मचारी झूठा है ये ब्रह्मचारी भूख के कारण है ये ब्रह्मचारी कोई उपलब्धि नहीं है अभाव हिंदू कहते हैं अर्थ को भी साधना नहीं तो जड़ें सूख जाएंगी और जड़ें सूख गई तो फूल कभी ना आएंगे और फूल लाने हैं तो अर्थ साधन है काम का जैसे अर्थ साधन है काम का ऐसे धर्म साधन है मोक्ष का अर्थ से संभालना वृक्ष को लेकिन वृक्ष की सार्थकता तो उसके फूल आने में है इसलिए अर्थ काफी नहीं है धर्म का सहारा भी चाहिए इसलिए अर्थ को भी संभालना दुकान को संभालना और मंदिर को भूल मत जाना दुकान का इस भांति उपयोग करना कि वो मंदिर की तरफ उन्मुख होने लगे धन का सिर्फ इतना ही उपयोग मत करना कि जड़ें समझे धन का ऐसा उपयोग करना कि वो दान बनने लगे ताकि फूल भी संभे अगर धन सिर्फ भोग हो तो पानी जड़ों की तरफ तो बह रहा है लेकिन फूलों की तरफ भी बहना चाहिए पानी की यात्रा दोहरी होनी चाहिए नीचे की तरफ ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ की यात्रा कठिन है क्योंकि वो ग्रेविटेशन के विपरीत है इसलिए जड़ों में पानी पहुंचाना बहुत आसान है तुम्हें तो अंदाज नहीं कि वृक्ष कितना चमत्कार कर रहे हैं सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को तोड़ के पानी ऊपर की तरफ जा रहा है जाना चाहिए हर चीज नीचे की तरफ नदियां ये चमत्कार नहीं कर सकती नीचे की तरफ बह रही लेकिन वृक्षों ने चमत्कार किया है कि नदियां ऊपर की तरफ बह रही बड़ी गहरी कीमियां है वृक्ष की वो कैसे पानी को ऊपर की तरफ चढ़ा रहा है क्योंकि ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा पानी उर्ध्वगामी नहीं होगी जीवन चेतना तो फूल कैसे खिलेंगे क्योंकि फूल तो ऊपर खिलने क्या तरकीब है वृक्ष की कैसे वो पानी को ऊपर चढ़ा रहा है सांझ को जब सूरज ढल जाए तब तुम वृक्ष के पास बैठ के देखना तो तुम पाओगे कि वृक्ष के पत्ते पत्ते से भाप उठ रही है दिन भर की गर्मी को वृक्ष पी गया है ताप को पी गया है और उस ताप के माध्यम से हर वृक्ष का पत्ता भाप बना रहा है वो भाप आकाश में उड़ रही है ये उसका दान है उसने पानी लिया ही नहीं वो दे रहा है तुम्हारे जो बादल आकाश में उठ रहे हैं ये वृक्षों का दान है उसने पानी चूसा ही नहीं त्यागा है और जैसे ही वृक्ष का पत्ता पानी का त्याग करता भाव बन जाती वैसे ही वृक्ष का पत्ता सूखा हो जाता सूखते ही उसके नीचे जो पानी है शाखा में वो सूखे होने के कारण सूखे की तरफ बहता है तुम कोई सूखी चीज पानी में रखो तत् पानी उसमें भर जाएगा जिसने दिया है उसे मिलेगा जिसने छोड़ा है वो पाएगा तेन तक तेन बुझी जिन्होंने त्याग किया उन्होंने भोगा ये पत्ते ने छोड़ दिया इसने पकड़ा नहीं ये कंजूस होता तो मरता कंजूस धन पर रुक जाता है जड़ें उसकी काफी होती जड़ों को संभालने का इंजाम काफी होता है लेकिन ऊर्ध्गमन नहीं होता इसलिए धन दान बने तुम्हारे जीवन के कृत्य सेवा बने तुम कुछ पकड़ो ही मत छोड़ो भी ताकि हाथ खाली हो वृक्ष का पत्थर खाली होते नीचे का पानी दौड़ता है इस तरकीब से पानी ऊपर चढ़ रहा है शाखा का पानी पत्ते में चला जाता है तो शाखा सूख जाती है तो शाखा नीचे से जल से खींचना शुरू कर देती जहां खाली जगह होती है पानी उसको भरने जाता है इस अस्तित्व तो में खाली जगह पसंद नहीं है तुम खाली हो ना परमात्मा तुम्हें भरेगा तुमने अपने को पकड़ा कि तुम परमात्मा की तरफ से भरना बंद हो जाएगा किसी वृक्ष को राजी कर लो कंजूस होने के लिए वो मर जाएगा तरकीब है तुम ऐसा करो कि पत्तों को पेंट कर दो उनसे पानी ऊपर न उड़ सके दो चार दिन में तुम पाओगे वृक्ष देना पड़ेगा लेने का राज देने में छिपा है इसलिए धर्म धर्म का नीचे से अर्थ है दान त्याग छोड़ने की क्षमता सेवा और वो सूत्र वो साधन जल्दी ही वृक्ष पर फूल आएंगे। क्योंकि पानी ऊपर की तरफ बहने लगा और जब पानी ऊपर की तरफ बहता है तो आखिरी फल लगने शुरू होते फूल लगेंगे फल लगेंगे परिमा उपलब्ध हुआ सार्थकता मिली अंत आ गया सिद्धि हुई हिंदू कहते हैं काम है जड़ अर्थ है व्यवस्था धर्म है साधन आखिरी साध्य का और मोक्ष फूल इसलिए हिंदुओं ने कहा कि तुम बीस से मत भाग जाने हिंदुओं ने चार जीवन के पुरुषार्थ कहे ये चारों तुम पूरे करना ही तुम्हारे पुरुष होने का अर्थ इनमें छिपा है और बीस से मत भागना क्योंकि बीस से तुम भागे तुम तुम्हारे कक्ष न जाओ इसलिए हिंदुओं ने बीस से संन्यास दिया या बड़े मजे की बात है इसको कभी कोई सोचता नहीं तथाकथित हिंदू पंडित इस पर विचार ही नहीं करते कि क्या अर्थ हुआ 25 बस ब्रह्मचरी ब्रह्मचरी ब्रह्मचरी के लिए नहीं ऊर्जा संग्रह ताकि तुम काम वासना परिपूर्ण प्राप्त हो सको जो ब्रह्मचरी से रहा है प्राथमिक चरण में वही संभोग की गहराई पा सकेगा जिसने ऊर्जा कच्ची लौटा दी वो संभोग की गहराई नहीं पा सके हिंदू अनूठे उनकी पकड़ गहरी होनी स्वाभाविक भी इस जमीन पर वो सबसे पुरानी जाति उन्होंने बड़े अनुभव लिए के आधार पर उन्होंने काफी खोज किए और कुछ सूत्र निकाल लिए 25 वर्ष अगर 100 साल हम आदमी की जिंदगी मान लें तो 25 वर्ष पहला चरण वो जो पहला काम उसके मुकाबले जीवन का पहला आश्रम ब्रह्मचरी इसलिए चार पुरुषार्थ और चार आश्रम और चार वर्ण हिंदुओं का गणित साफ है पहला काम जड़ों का है जगत है वह ब्रह्मचरी को संभालना वहां चित्त में कोई काम वासना ना उठे तुम एक लबालब लग ऊर्जा हो, हो जाओ तुम एक आपूर्ण ऊर्जा हो जाओ तो तुम बहुत हो बहने में कुछ रस हो, और नहीं तुम ऐसे टपकोगे जैसा गर्मी के दिनों में नल का पानी टपकता है दून, दून। उससे कोई सरिता नहीं बनेगी जो सागर तक जाने वाली है। आज की दुनिया में करीब करीब ऐसा होता है क्योंकि जिसने ब्रह्मचरी नहीं देखा वो संभोग का रस भी नहीं देख पाता है खिल नहीं रह जाता है बूंद बूंद टपकता है प्रवाह चाहिए अनुभव के लिए अतिरेक चाहिए इस जगत में सभी अनुभव अतिरेक से होते हैं इतनी प्राण ऊर्जा चाहिए कि तुम एक छलांग ले सको और एक दूसरे जगत में तो प्रवेश कर सको तो 25 वर्ष तक काम के मुकाबले हिंदू कहते हैं ब्रह्मचर्य 25 वर्ष अर्थ के मुकाबले हिंदू कहते हैं ग्रस्त तब तुम धन की फिक्र करना चलाना दुकान लड़ना राजनीति में जूझना डरना मत कमा भयमत खाना तीसरे पच्चीस वर्ष हिंदू कहते हैं वानप्रस्थ धर्म के सामने तब तुम धर्म की साधना में लग जाना धन तुमने पा लिया काम तुमने जान लिया अब तुम्हारे ऊपर के वृक्ष की यात्रा शुरू होती जीवन का वर्तुल पचास वर्ष तो मुड़ता है क्योंकि तो अगर सौ वर्ष जीवन की आखिरी सीमा मान लें तो 50 वर्ष आधा जगत पूरा हुआ दो पुरुषार्थ पूरे हुए दो बच्चे तो नई यात्रा शुरू हुई तुम तो पान हो जाना तुम तो संन्यास का भाव ले लेना और अंतिम 25 वर्ष मोक्ष के संन्यास के अर्थ के साथ गृहस्थी काम के साथ ब्रह्मचरी धर्म के साथ वानग्रस्त मोक्ष के साथ सन्यास, अंतिम फूल सन्यास के और इन चारों के साथ उन्होंने चार वन की व्यवस्था दी कि जो पहले पर रुक जाए वो सूत्र इसे तुम समझ लो मेरी व्याख्या को जो काम पर रुक जाए वो सूत्र इसलिए हिंदू कहते हैं पैदा तो सभी सूत्र होते हैं, क्योंकि काम से ही पैदा होते हैं जो दूसरे पर रुक जाए वो वणित वैश्य बस धन पे ही रुक जाए दुकान ही तीसरे पे रुक जाए वो छतरी। धन छतरी का रस नहीं यस। प्रस्त को जितना यश मिलता है उतना किसी को भी नहीं लड़ाका है जिंदगी में लड़ भी लिया लड़ाई के पार भी उठ गया क्योंकि पा लिया यश लेकिन यश की आकांक्षा बनी रहती अहंकार बना रहता है वानप्रस्थ को भी अहंकार बना रहता है छत्री अहंकार की प्रतिमा है इसलिए वो वानप्रस्थ तक जा सकता है क्योंकि तो सन्यास में तो अहंकार छोड़ देना पड़ेगा तो वान प्रस्त जो रुक जाए वो छत्री और जो मोक्ष को उपलब्ध हो जाए वो ब्राह्मण ऐसे चार पुरुषार्थ चार आश्रम और चार गण हिंदुओं का गणित है और किमती गणित है और अगर कोई समझ ले तो किसी और गणित की जरूरत नहीं आज दिन